पूर्ण पूर्ण देवा से ओ शेश शकरण शंकर्य श्रा श्रोत्रवास्यो वंदे भगवत तपसा साधनं हरीपोषण साधना चल वैराग्या तपसा हर तो साधन प्रदेश चतुष्टे श्लोक कर <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> हां बोलिए आप पढ़ने से बोलिए श्री लक्ष्योदज बोलिए श्लोक बोलिए सत्वे वश्यं तैरा मिष्ठं यामु सोपो सोरैनोशमं तस्य तैरा तपसाहारितं तैरा साध्यम सर्ववेत् भोक्षं वैरा व्यातिते अब तो कर सकते हैं बोलेंगे? जो बोलेगे यहाँ कहा जाता है सो वर्णाश्रम धर्म पार्वनिक करने से तपस्या तो और ये द्वारा चतुष्ट होता है आदि यश वैराग्यम नोषक हुआ इसके आदि आदि क्या के आगे विषय तो रहेगा कहा जाएगा तो आदि चार इसमें आदि में दिया गया किंतु तो साधन में में आदि वैराग्य है विवेक है तो किंतु वैराग्य को यहाँ आदि में कहा जाता है तो वैराग्य इसमें मतलब गुरुत्वपूर्ण है उसमें अधिक महत्व रखना चाहिए श्रम दर्मिया न ये कह दिया गया था वर्णाश्रम धर्म पालन करने से उसे पुण्य होता है पुण्य शब्द का अर्थ होता है कि पाप क्षय हो जाएगा तो पाप क्या करेगा रहने से कितने रजस तमस जितना अधिक पाप हो उतना अधिक तमस रजस अगर पाप क्षय हो जाएगा तो रजस तमस चला जाएगा तो पुण्य अधिक हो जाएगा तो सत्व अधिक हो जाएगा और ये पाप जब क्षय होगा तभी ज्ञान होगा तो ये ज्ञान ज्ञानमत्प्यतेप से कर्मण पापकर्म जो क्षय हो जाएगा अर्थात तो रजस्कमश चला जाएगा तभी तो ये ज्ञान होगा और ऐक्य ज्ञान ये गीता का में ये भीष्मे सर्वूतेषु ये भापम अभ्यये तो सर्वभूते एक सात्विक गुण बहुत ज्यादा होगा तभी तो ये पैके का अनुभव होगा रजस रहेगा तो हमेशा तो बुद्धि को चलाते ही रहेगा ये कहा स्थिर होगा तो तमस रहेगा तो कहते हैं तो बुद्धि कहाँ चलेगा अतः बुद्धि हो के रहेगा ये श्रम धर्म अर्थात निष्काम होकर के यज्ञ दान तपो इत्यादि करने से पुण्य अधिक होगा पुण्य होने से सात्विकता सात्विकता होने से ज्ञान तो ये एक हो गया कि सुवर्णाश्रम धर्म उसका पालन करना है आगे कहते हैं टीका में इकतीसवा पंक्ति में तथा तपसा सुवर्णाश्रम धर्म तपसा कहा तपसा तपसा में क्या विवृत्ति है तपस्या तो तो के द्वारा तपस्या तो क्या है चंद्रायण ये व्रत अर्थात पूर्णिमा के दिन पंद्रह गोला भक्षण करेगा आगे चतुर्दशी का दिन एक बढ़ जाएगा ऐसे होते हुए फिर अमावस्या के दिन पूर्ण उपवास फिर आगे बढ़ेगा एक एक गोला और पूर्णिमा के दिन फिर पंद्रह गोला तो ये एक महीना में एक चंद्रायन तो होता है तो उससे क्या होता है न जो क्षुघा है उसके ऊपर विजय प्राप्ति होती है ये प्राण का लक्षण है प्राण पुरुष को विजय प्राप्ति करने का ये सब अर्थात भूख के ऊपर जय कर ये आसान नहीं है तो ये सब के लिए प्रायश्चित कहा जाता है प्रायश्चित प्रायश्चित अर्था पाप का क्षय होगा से धीरे-धीरे हमारा है आपके पास पुस्तक नहीं है है ये पीछे से दिखेगा ना वो चीन जा पीछे से मतलब तो सामने तो ये हो गया पसा पुनः हरितोषणार्थ समास कैसे है कल पिछा दूषणमीजे हरिदूषण तोषणम संतोष। हरि का संतोष करेंगे कैसे करेंगे हरि हमको देखे तभी तो संतोष करेंगे तो कहते हैं भगवत प्रीति करात सर्वभूत दया लोषणार्थ सर्वभूत दया लक्षण समास कैसे करेंगे सर्वभूत सर्वभूत दया तक तीन तो तो है उसके अंदर में चलता है सर्वाणी चौथानी भूतानी सर्वाणी चौथानी भूतानी सर्वभूता आगे कैसा करेंगे सर्वभूत में दया करिए यही भगवत पोषण हुआ अर्थात किसी के प्रति हिंसा न करे सभी के प्रति दया करे तो सभी के प्रति दया करे, करे? अर्थात शरीर के शारीरिक तौर पर कर पाते हैं तो ठीक है और अच्छा है कि मानसिक तौर पर कर पाएंगे तो शारीरिक तौर पर किसी को कष्ट होता है आप शरीर से आपके पास कुछ आप द्रव्य दे सकते हैं तो हम लोग साधु हो गए अर्थात द्रव्य तो, तो रहेगा ही नहीं की आप दूसरों को दे पाएंगे इसलिए मानसिक साधु का कार्य है कि मानसिक स्तर में जगत का कल्याण करना अर्थात तो उसका अंदर में हमेशा दूसरों को भलाई होगा इस प्रकार के विचार करना चाहिए अनिष्ट चिंतन कभी नहीं आ जाना चाहिए कोई तो हमारा हानि भी कर देता है तो भी ठीक है वो हमारा प्रारब्ध है और उसका जो नहीं है वो हमारा प्रारब्ध है इसलिए वह तो तो अच्छा करते हैं हमारा प्रारंभ कर तो सभी के प्रति हमेशा हमें अर्थात सद्भावना रखना सभी का भला हो इस प्रकार की चिंतन करना यह हो गया सर्वभ तो दया भगवत प्रीति कर्मो विशेष कर्म विशेष है विशेष प्रकार के सामान्य कर्म नहीं ये तीनों कर्म करने से साधु चतुष्ट रूप साधन मुख्य साधु को धर्म विशेष साधु तीन साधन के द्वारा प्रथम हो गया सुवर्णाश्रम धर्म पालन करना द्वितीय हो गया तप तृतीय हो गया ये तीन के द्वारा ही क्या होगा वैराग्यादि चतुष्ट रूपों साधन ये धन करने से और एक साधन प्राप्त होगा तो वैराग्यादि चतुष्ट साधन इसलिए जो भी साधनी कह दिया गया ये साधनों को कहा जाता है परम्परा साधन ये दूर में रहराग्यादि चतुष्ट साधन होगा इसको कहा जाएगा वैरव्य साधन वैराग्यादि ये वैराग्य आदि चतुष्ट होने से आगे क्या करेगा श्रवण आदि करेगा इसलिए श्रवण आदि को अतर्क साधन अंतरंग सबसे नजदीक बहिंग बाहर परंपरा और में धूप मेला परंपरा साधारण करने से जी पंचमी पंचमी हेतु में पंचमी ले लेंगे ले। ये तृतीया जो है वो कारण में तृतीया है ये हेतु में पंचमी जैसे कह देते हैं कि ये रामायण कृतम अथवा रामा की भी व्यवहार हो जाते हैं हेतु में पंच में हो जाएगी जैसे तृतीय तृतीय कारण में होता है कारण में कारण हेतु इसी प्रकार हेतु में पंच में भी हो जाता है वैराग्यादि चतुष्ट चतुष्ट रूपम साधन और ये वैराग्यादि चतुष्ट रूपम साधन ये क्या करते हैं मोक्ष साधको धर्म विशेषा प्रभुवेत तो ये वैराग्यादी चतुष्टय तो जो साधन हुए ये मोक्ष साधक मोक्ष साधकों का कैसे समाज कहेंगे साधक धर्म विशेष धर्म स्वस्विशेष बहुत सारे धर्म होते हैं किंतु यह धर्म जो की मोक्ष का साधक जो धर्म स्वर्ग प्राप्त करवाएगा पुत्र देगा और ग्राम प्राप्त कराएगा भित्त प्राप्त कराएगा वो धर्म मोक्ष देगा नहीं देगा इसलिए कहते धर्मों धर्म विशेष निष्काम होकर के जो धर्म करेंगे वो मोक्ष के लिए सका मोकर के जो धर्म करेंगे वो कल मिलेगा मोक्ष साधक धर्म विशेषान पुरुष का होगा तो तीन यह करने से स्वर्ण आश्रम पालन करे तपस्या करे और हरी करे तो तपस्या करे हम लोग क्या तपस्या करें कहते शारीरिक तपस्या करना है तो गंगा स्नान करने हम लोग के लिए यही है कि तपस्या हो चीज शारीरिक तौर पर और ये जो उपवास करना शरीर को पीड़ा देना उससे पहले जो साधन पंचम देखे थे उसमें निषेध किया गया है वेदांत तो में चलने वालों के लिए वो सब नहीं है शरीर को तो पीड़ा देना नहीं है शरीर तो वाहन है उसको स्वस्थ रहकर के पर लगाना है तो हम लोग के लिए अर्थात ये तपस्या क्या हो जाएगा कितने शास्त्र का विचार करना ये तपस्या है हम वित चिंतन बात है अनुय वित चिंतन करना तो यह होने से यह होता है ये नहीं होने से ये नहीं होता है तो इसलिए ये दोनों में कार्य करना बाबो है और दूसरा जैसे कहते हैं कि अन्मय वितरित को कहते हैं पंचदशी इत्यादि में देते हैं जागृत अवस्था में हमारे इंद्रिय कार्य करते हैं तो स्वप्न में इंद्रिय कार्य नहीं करते है तो इंद्रिय कार्य नहीं करने से इंद्रिय हमारा स्वरूप नहीं है क्योंकि हम रहते हैं स्वप्न में इंद्रिय नहीं रहते सुश्रुति में हम रहते हैं किन्तु तो सुश्रुति में मनो भी नहीं रहता इसलिए हमारा बुद्धि इत्यादि नहीं है ये स्वयं कहते हैं अन्मय वितरण यह चिंतन करना ही हम लोग के लिए तपस्या है और ये सबसे उच्च उच्चकोटी का तपस्या तो स्वाध्याय प्रवचन इत्यादि ये सब तपस्या तो ग्रंथ अध्ययन श्रवण ये तपस्या तो, तो हम लोग के लिए धीरे धीरे तपस्या तो, तो अंतरंग साधनों तपस्या तो धर्म तो। mm -hmm. विशेषा प्रभव ब्रह्म सूत्रन भगवान वाश नही तेषु ही सत्सु श्रवणायाम प्रवर्तितुम शक्य मोक्ष साधन तेसु ही सकु मोक्ष साधने प्रवर्तित विपर्य न साधन चतुष्टय होगा तो ज्ञान मार्ग में चल पाएगा और आगे कहते हैं विपर्य है, न अर्थात साधन चतुष्टय नहीं है तो ज्ञान मार्ग में चल नहीं पाएगा वहाँ पुरोपक तो से शंका देता है इतने लोग आज दिखते है सब वेदांत में चलते है साधन चतुष्ट कुछ नहीं है तो फिर उनको कुछ नहीं होगा कहते हैं पढ़ते है मतलब श्रवण करते हैं ये करते हैं उनका यह ज्ञान फलाव शान नहीं उसका फल नहीं आएगा तो कहते हैं जैसे प्रवेशी का परीक्षा होता है कोई डी विद्या पढ़ेगा कुछ विद्या पढ़ेगा उसके लिए प्रवेशी का परीक्षा होती तो वो परीक्षा को नहीं हुआ किंतु तो जहाँ पाठ चलता है कॉलेज में जाकर के वो भी कहेगा हम भी बैठ जाएगा मास्टर जी मना करे क्या बैठते न बैठो आप भी बैठो किंतु तो जो लोग उत्तीर्ण होकर के मतलब परीक्षा प्रवेशी परीक्षा उत्तीर्ण होकर के पढ़ते हैं अंतिम में सर्टिफिकेट उनको मिलेगा ना जो आगे बैठ जाता है उसको तो मिल जाएगा तो अंतिम अर्थात जिसका योग्यता है तो योग्यता अगर नहीं है तो इसका फल नहीं आएगा बाकी सब हो सकता है देश हुई सरसु प्रागपि अच्छा देश प्राग धर्म जिज्ञासा करतु शक्य थे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा तो अर्थात अगर वो ब्रह्म में आ गया और साधन चतुष्ट तो दृढ़ नहीं है तो इसमें हो जाएगा भीड़ नहीं जाने तो अर्थात वो साधन चतुष्ट तो कुछ है तो भी इसमें आ पाएगा पर फिर इसमें आने से वो दृढ़ हो जाएगा दृढ़ होने से आगे अगर वो ये दृढ़ नहीं होगा तब तो, तो अनुभव नहीं होगा ऐसा ही पाठ नहीं था ये भवेद ये लगा था विधि विधिलिंग तो ये भवेद कहा गया विधिलिंग विधिलिंग अर्थात विधान कर दिया जाएगा ऐसा नहीं इसलिए कहते संभावना लिंग संभावना है है संभावना अर्थात संभावना है ये तीन करेगा अर्थात पालन करेगा तपस्या करेगा हरितोषण करेगा साधन चतुष्टय का संभावना है निश्चय हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अगर प्रतिबंधक इसको बहुत ज्यादा है प्रतिबंधक अर्थात आसक्ति बहुत ज्यादा है तो उसको साधन चतुष्ट होगा नहीं वो तो चाहे वो करते रहे किंतु अंदर में वही रहेगा अर्थात आसक्ति अर्थात कहता है मेरा ये पिता मेरा माता मेरा ये भ्राता मेरा पुत्र मेरा मित्र वो अगर आसक्ति रहेगा तो फिर ये कार्य कार्यगरी नहीं होगा इसलिए कहते हैं संभव संभव सम्भावना है हो सकता है एवं अच्छा यह हुआ ये एक प्रकार के अनुमय हुआ की सुवर्ण आश्रम धर्म पालन करना तपस्या करना ऋतु श्रमण करना तीन अलग हो गया एवं ये इस प्रकार के हो आवश्यकता है श्रम, धर्म रूपेण तपसा ये कस्मा एक कह दिया। श्रम पालन करना यही तपस्या है धर्म रूपेण तपसा सर कर दिया। अपना धर्म पालन करना यही तपस्या और तपसा तपस्या करके थे हुर। थे हुर। तो यही तपस्या करके ही हरितोषण अर्थात गंगा स्नान करके हरितोषण करना कोई अर्थात दूसरे लोग पीड़ित हो रहे हैं हुर। उनको मदद करके हरितोषण करता हैं कोई कहेगा कि हम गंगा स्नान करके हरितोषण इनके प्रभु इसमें संतोष होंगे यद्यपि यद्यपि यह दे दिया कि एक ही चीज़ षण युष्ट विवेका वैराग्य असाधारण कारणता आदो ग्रहण कृत्यम भाष्यकार के वैराग्याद ये तो अच्छा क्रम अंग हो गया इसलिए कहते हैं यद्यपि साधन चतुष्ट विवेक प्रथम है तो विवेक विवेकादि क्रमेण हेतु हेतु मत भाव हेतु कारण हेतु मत कार्य हेतु इति मत हेतु हे तो जिसका हेतु है तो विवेक हो गया हेतु हे वैराग्य हो जाएगा कार्य कार्य कारण भाग रहेगा फिर वैराग्य हो जाएगा हेतु और सत्य संपत्ति है कार्य होंगे तो कहते हैं कि यद्यपि ऐसा ही बात है विवेक होने से वैराग्य होगा तथा तो बैराग्य से असाधारण कारण था अर्थात तो बैराग्य अंतिम तक तो चलेगा मुमुख से चलेगा विवेक का कार्य हुआ बैराग्य उत्पन्न करके रह गया बैराग्य हो गया था, आगे के तो आगे बैराग्य ले करके चलेगा कि बैराग्य पूरा मुमुख तक चलेगा ये सबसे मुख्य सर्वत्र बैराग्य ही बाहर को मतलब बाहर को नहीं अंदर को व्यक्ति को भी यही पता होगा इत्यादि क्यों जैसे वैराग्य धीरे धीरे बढ़ेगा उसका मनो सम होगा सम होने के बाद दमो होगा उत होगा दीक्षा होगा श्रद्धा होगी जब श्रद्धा में वो पहुंचेगा तब तो ये सम दम इत्यादि भूल जाएगा क्यों कहते इतना स्वाभाविक हो जाएगा फिर और उसको याद ही नहीं रहेगा जैसे जब हम पहले बार मील के दर्शन के लिए जाते हैं कैसे रास्ता याद रखते हैं ऐसे ऐसे आया यहाँ से ऐसा घूमा ऐसा करते हैं और जब बीस बार जाएगा तो फिर ये रास्ता का कुछ और याद करेगा कुछ नहीं करेगा आगे जब चला जाएगा ये सब पीछे का इतना स्वभाव हो जाएगा उसको याद नहीं रहेगा कि मेरे को इंद्रिय दमन करना है तो कहेगा ये शरीर के लिए ठीक है अनुकूल है उतना ही ग्रहण करेगा पेट इतना भर जाता है इतना ही उसको दमन बोल करके उसका बुद्धि भी आएगा ही नहीं बोरा के तो अंतिम तरफ शरीर अर्थात सभी पर्याय में वैराग्य दिखेगा उसको भी अनुभव होगा इसलिए वैराग्य असाधारण कारण से मुख्य माना गया इसलिए वैराग्य मुख दृढ़ा दृढ़ विवेक वैराग्य और मुमुख से चारों में ये दोनों प्रथान तो तो तो तो तो है वैराग्य है तो मुमुख सेतु तो को दृढ़ कर देगा मुमुख से है तो ज्ञान हो जाएगा बाकी बीच में रह गए ऐसे वैराग्य का साथ हो जाएंगे जीव तो जीव तो दिखाने के लिए ये मुख्य होता है तृतीय श्लोक उच्चारण करेंगे स्वाम धर्म सहायक साधन चये वैराग्यादी चुष्क की, तो की तो तो चार ये किस प्रकार के पर रहने से आदेश तद तो वैराग्यादि चतुर्ष ये सुवर्णाश्रम धर्म तपहोषण से जो वैराग्यादि चार लोग आकांक्षा आकांक्षा होती इच्छा होती है ते व्या भगवान वास स्वयं ही उसका व्याख्यान करते है कहाँ से ब्रह्मदि की आरम्भ आगे चतुर्थ श्लोक है ब्रह्मि वहाँ से लेकर के वक्त व्या नवम श्लोक आगे पृष्ठ चतुष्ट ले करवम श्लोक में मुमुता पर्यंत ये कहा जाएगा तत्र तुम वैराग्य से लक्षण आगत वैराग्य का लक्षण प्रथम लगते हैं ब्रह्मादेस्थिराग्यु वैराग्यं यतेव वैराग्यवे काग्य निर्मल वैराग्यं वैराग्यं तमल वैराग्यम विषय यदे पाकष्ठाया वैराग्यम तमल ृष्टि निपद क्या हो जाएगा ब्रह्मादि स्थापना है कादयो मावसाना कहते हैं का उसमें समाज कैसे कहते हैं कादयो में और इसी प्रकार के ब्रह्मादि स्थावरान्त इसमें समाज कैसे कहेंगे ब्रह्मा ब्रह्मा ते आगे स्थावर, स्थावर, तो अगर करेंगे तो सप्तमी उत्तर पद दरेंद्र से ये सप्तमी को पूर्वोनुपात होना चाहिए तो फिर अंत स्थापन हो जाएगा सप्तमी को बहुबी में पूर्वोनुपात करने के लिए क्या सूत्र है सप्तमी विशेषण सप्तमी विशेषण है बहुब्रियो तो ब्रह्मा जी स्थापना ब्रह्मिश्वरा ब्रह्मा आदि है स्थावर अंत है यही सब विषय बोले गो विषय ब्रह्मा आदि अर्थात ब्रह्म में वो सबसे ऊंचा है स्थावर दृश्य हो जाने ये जीवो का सबसे नीचे दृश्य जीवों का सबसे नीचे है क्योंकि शरीर को भी व्यवहार नहीं कर पाए बाकी जीव जो चलते फिरते वाले हैं वो तो शरीर को व्यवहार कर पाएंगे ये तो शरीर व्यवहार नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा पाप होने से शरीर से पाप करने से लेकर के स्थावर पर्यत वो विषय अर्थात मान जो भोग्य पदार्थ प्राप्त होता है ब्रह्म लोक में भोग्य पदार्थ स्थावर का भोग्य पदार्थ अलग अलग है तो ब्रह्म में तो अर्थात चिंतन करेगा ये भोग चाहिए पदार्थ भी नहीं आएगा सीधा मन में वो विषय भोग करने से जो सुख होता है वो मन में सीधा वो सुख होगा और स्वर्ग लोक में चिंतन करेगा सामने में आ जाना चाहिए क्या भेंगे? पाएगा तो क्या पाएगा हल्दा और क्या खीर हो जाता है <laughs> तो <laughs> वो सब स्वर्गलोक में पदार्थ तो सामने में आएगा और उसको भी तो खाना पड़ेगा ब्राह्म लोक में पदार्थ भी नहीं आएगा खाली चिंतन किया तो मन में आ जाएगा आनंद होगा तो पदार्थ तो नहीं तो तो तो आएगा इसलिए के लिए इच्छा करते थे जब ज्ञान होता था, उसका है नोक में संतोष नहीं होता ब्रह्म लोग तो दूर की बात है ब्रह्मादितावरान्तेषु विषय विषय अर्थात वहां प्राप्त होने वाले सब विषय में अनु अनु अर्थात पश्चात किसके पश्चात कहते हैं तो शास्त्र विचार करने से ही वैराग होगा तो वो सब क्या है कहते तो कर्म जन्म जो कर्म से जन्य होगा अनित्य होगा अनित्य होगा आही। आही। अनित्य हो जाएगा फिर पुण्य रोकम विषंति अब कितना भी पुण्य कर्म करके काम्य कर्म करके स्वर्ग रोक कर प्राप्त करके फिर आना जी पड़े और आएगा कहते हैं तो यह रोकम ही नरम विंति संचित कर्म क्या है पता नहीं है तो स्वर्ग जाएगा फिर आएगा आने से यही रुकेगा और भी स्वर्ग आएगा नीचे उसका कोई पता नहीं है तो योनि प्रपत्ति शरीर स्थान अनुसरती अनुसरती स्थानों स्थावर वृक्ष इत्यादि को प्राप्त कर जा सकता है यथा कर्मों यथा जैसा कर्मों जैसा श्रम क्या है अगर निषिद्ध कर्म निषि चिंतन किया होगा ज्यादा तब तो फिर इस प्रकार की योनि आगे हो जाएगा तो ये, ये पश्चात पश्चात क्या विचार और पश्चात विचार करे कर्म से मिलने वाला है जिनको ये मिला उनको क्या हुआ तो उनको क्या हो जाएगा ये सब विचार करें उसके बाद जब वैराग्य होगा तो ये वैराग्य का लक्षण तत्व क्या कहते है यह मूत्रो से पंचदशी कहा जाएगा ब्रह्म लोक ब्रह्म लोकनिकार ब्रह्म लोक को भी त्रिल जैसा मानना ब्रह्म लोक त्रिणिकार है काम अर्थात काकोविष्ठा में जितना रुचि है मनुष्य को इतना ही ब्रह्म लोक में भोग में भी होना चाहिए काको विष्ठा क्यों दे दाको का भोजन हो गया विष्ठा मलबे तो जो अर्थात तो मौल भक्षण करेगा उसका मल्ल होगा तो दुग्ना मल्ल होगा <laughs> इसलिए भगवान राशि का दृष्टांत देते हैं काक और और कुछ निष्ठा नहीं मिला <laughs> एक निष्ठा किसी के द्वारा भी ग्रहणीय नहीं होता है क्योंकि दो बार प्रोसेसिंग हो गया ना <laughs> इतना जरूर अर्थात तो सारे भोग पदार्थ में इस प्रकार की बुद्धि हो जाए तो का निर्मल हो जाते तो आत्मविष्ठा में जैसे इच्छा होती है ऐसे सारे जगत में हो जाए निर्मल वैराग्य अगर हम कहेंगे फिल्टर कर देंगे थोड़ा इतना चाहिए इतना तो नहीं चाहिए कहते वो थोड़ा कम वैराग्य इसमें वैराग्य का भी चार प्रकार की में हैं। प्रथम हो जाता है यतमान अभी तो आरंभ करता है उद्यम करता है इससे हटो इससे हटो इस, इस, इस, इस प्रकार द्वितीय हो जाएगा व्यतिरेगा व्यतिरियारुष्प अभी नियंत्रण में आ जाए ये सब थोड़ा नियंत्रण में नहीं आया उसको कहा जाएगा व्यतिरेक वो द्वितीय अवस्था में आ गया तो व्यतिरक आगे एक इंद्रिय अर्थात अभी सारे नियंत्रण हो गए मन तो चलता है उसमें अभी इंद्रिय में प्रभुत्व नहीं होता है किंतु तो मन चलता है एक इंद्रिय कार्य करता है विषय में जब कोई इंद्रिय कार्य करते है उसके पीछे मन भी जाता है तब दो इंद्रिय कार्य करते हैं तो व्यति अवस्था में भी दो इंद्रिय कार्य करते हैं कि तो एक इंद्रिय अर्थात केवल मन में चलता है संस्कार है ये द्वितीय स्थिति है हमको जो शास्त्र पता चलता है तो हमको पता चलता है कि हम इतने दूर अभिपार किए हैं तो मन में उत्साह होता है तो जो वो शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं अभी हम एक में चलते है बाहर में हमको ऐसा इच्छा नहीं है बाहर में कोई सामने पदार्थ दे देने सेना ये नहीं करना है कि मन में संस्कार है वो संस्कार होता है संस्कार बस कभी उस मन में उठता है जाता है तो अर्थात वो तृतीय श्रीढ़ी में आ गया अभी उसको मन में आनंद होगा चलो ये संस्कार भी एक दिन चला जाएगा प्रवृत्त होंगे चतुर्थ हो गया पर अर्थात बशिकार बसिक, बशी कार अर्थात अभी मन में और संस्कार भी नहीं है अर्थात उस प्रकार के अर्थात मैं ये कौ बोलकर के मन में संस्कार आ जाना वो नहीं होगा तो ये तो ज्ञान होने से ही जाकर के होगा ये जो द्वितीय अध्याय में कह गया विषया विनिवर्तन तेराह रस वर्जन रस वर्जन निराहार से देना विषया विनिवर्तनते निराहार जो इंद्रिय से विषय ग्रहण नहीं करता उसका विषय हट जाएंगे विषया तो विनिवर्तन ते निराहारे दे देव दे साधन जो साधक निराहार इंद्रिय से विषय ग्रहण नहीं करता है उसका विषय भी, भी निवर्तन थे किन्तु तो रस वर्जन रस को छोड़कर है, रस तो रहेगा रसो तो का संस्कार तो वही हो गया एक इंद्रिय और फिर रस वर्जन रसोपय परम दृष्टि निवर्तन थे परम दृष्टि अर्थात जब ज्ञान हो जाएगा संस्कार भी जाएगा जब तक ज्ञान नहीं हुआ संस्कार पूरा नही हो जाएगा तो संस्कार बढ़ेगा तो संस्कार रह करके बीच बीच में इच्छा को होता है जब ज्ञान हो जाएगा वो तो पूरा मिथ्या निश्चय होगा फिर संस्कार संस्कार भी अपने हो जाएगा वैराग्य तथी तो निर्मलम निर्मलन अर्थात ऐसा जिनको वैराग्य हो जाएगा जैसे कार्क में इच्छा होती है अर्थात इच्छा क्या उसे दूर हो जाते हैं इसी प्रकार की जगत का सारे भोग्य पदार्थों जिसको हो जाएगा उसका निर्मल वैराग्य अर्थात उसका वैराग्य सिद्ध होते हैं ब्रह्मा स्थावरान्तेशु सत्य लोकाधि मध्य लोकांतेश सत्य लोग वहां से लेकर के मध्य लोगु क्योंकि श्लोक में कहा ब्रह्मादिथावरांत विषय यह विषय साधन एक इसका साधन हो गया था शुभ का साधन तो ये साधन और विषय उसी से भोग होता है सुख होता है अनु श्लोक में क्या गया विषय अनु अनु पश्चात इसके पश्चात कर्म जन्य ये सब कर्मों से जन्य होता है कर्म जन्य हो गया पृथकम यद पृथकम तद जो किया जाएगा वो नित्य है जितना भी हम पुण्य कमाए कर्म करके वो सब अनित्य है चला ही जाएगा लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य करके में ये की से आएगा होने से पूर्व दीर्घ हो जाता है लक्ष्य करके वैराग्य वैराग्य विषय नोग में इच्छा राध्यों। इच्छा इच्छा न नृष्टान दृष्टा है यदि काक ज्वर शांति जी बोल सकते हैं में क्या सूत्र लगा सूत्रिषा तो जो वैराग्य दृष्टान भगवान वो काको क्यों कहते कदाचित जोर तो शांति का सामर्थ्य है तो पता नहीं जो दवाई लेते हैं उसका <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> क्या पता उसमें गर्दिष्ठा क्योंकि ज्वर शांति का सामर्थ्य है गर्दिष्ठा में इसलिए उसमें कदाचित कभी कश्यचित किसी का जोर शांति जोर जो ताप जो जो हो जाता है शरीर में उसका शांति के लिए ग्रहण इच्छा बहुत ही कभी प्रेगा तो ये जो काक इसको कभी भी, भी होगा इसलिए ग्रहणम उपलक्षण में, में तथा जो काक दिया गया ये उपलक्षण विषय विषय इच्छा हम हेतु ये कहते हैं कहा गया धातु क्या है उल्टी में फिर इच्छा होना ये तो उल्टी हो गया तो कहते मृत उसे दूर तो दूर हो जाएंगे बांतिया तो विषय इच्छा अनुदय अच्छा बांतिया यहाँ थोड़ा विराम हो जाने से उपलक्षणी न एक वाक्य पूरा हो गया थोड़ा कमा कर दे सकते तो हैं इसलिए कहीं कहीं ये जो स्वाम होते हैं उत्ता ये सो भांति भोषण कर लेते हैं पोलिटिकल के वो भोषण कर लेते हैं तो इसलिए उसको मतलब तो दिखाया जाता है देखो ऐसा ना बोलो बोलना तो जिसको एक बार त्याग कर दिया पुनः ग्रहण नहीं करो कपड़ा बोल दिया, दिया, दिया हम हमको सन्यास हो गया तो ये सब छोड़ दिया तो फिर सन्यास हो जाने के बाद फिर यह सब क्या घर होना फिर फिर क्या ये सब जुगाड़ करना वो सब नहीं करना उसको कहते हैं भांति पोषण साधु को तो, तो, तो कह दिया गया भाई खींचे नहीं पड़े mm. आजकल तो कहते हैं ना जितने साधु नहीं जीवन थोड़ा अच्छा नहीं बन हमारा जीवन का कल्याण होगा अगर चाहिए भी तो आश्रम तो अच्छा बन जाएगा तभी आपको मिल जाएगा आश्रम बन जाएगा इसके लिए कहानी कहते है ना तो मंदिर में एक धनी व्यक्ति तो उनका पत्नी के साथ रात को बात कर रहे थे उनका एकमात्र कर कन्या है चोर गया उसके घर में चोरी करने के लिए तो सुना ये दोनों बात कर रहे हैं अभी जड़े हुए हैं थोड़ा अपेक्षा किया क्या तो बात कर रहे हैं कि कोई एक अगर अच्छा धार्मिक व्यक्ति मिल जाए अपना कन्या को दान कर दिया चोर सुना क्या हम कष्ट कर रहे हैं रात भर ये सब कर रहे हैं कपड़े जाएंगे गंड मिलेगा तो हम अच्छा था तो धार्मिक दिखा और वो सेठ जी प्रतिदिन जाते थे मंदिर में सुबह ये अगला दिन से सुबह क्या करे स्नान करके जाके मंदिर में बैठ करके राम राम करने लगा तो ये सेठ जी देखने लगे अच्छा ये तो ये उस गाँव का नहीं है दूर का कहीं का है तो लगातार करते रहा तो सेठ जी फिर धीरे धीरे प्रसन्न हुए उसके ऊपर फिर कुछ दे दिए तो चलते रहा एक दिन उसको घर में भोजन के लिए बुलाए इसका में तो वो अर्थात संपत्ति प्राप्त करना है कन्या प्राप्त करना है तो फिर सेठ जी घर में बुलाया दो तीन बार बुलाने के बाद एक बार शेठ जी उसको घर में बुलाने के बात करे अच्छा व्यक्ति हो हमारे आगे कोई नहीं है एकमात्र तो कन्या है तो आप अर्थात ये कन्या को तो भ्रमण करो वो चोर हाथ जोड़ कर कहता है हम इसी के लिए ये आरम्भ किया था ये जीवन, <laughs> जीवन। और हमने से चोरी करने लगता था ये सुनना सुन करके ये जीवन आरम्भ किया था शिव जी की कृपा आदमी है दिया जाता है अर्थात तो अगर कुछ संसार चाहिए तो ये आश्रम चाहिए गति चाहिए तो भी अच्छा बनता है ये मिल जाएगा और वास्तविक अच्छा बोलते बोलते ये सब बदल जाएगा मन बदल जाएगा फिर अब जगत कल्याण के लिए साधु बन जाइए ठीक है चलेगा निष्काम होकर के जगत कल्याण कर करते जब जायेंगे तो समारोह तो को तो मतलब शिव जी को चाहिए और ये जगत को तो शिवजी समारोह इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी इतना तो निष्ठावान जीवन जीना है विषय शु इच्छा अनुदय वैराग्य से हेतु विषय में इच्छा नहीं होने से तो वैराग्य के लिए ये हेतुगर्भ विशेषण श्लोक में वैराग्यम तथी निर्मलम। वैराग्य का विशेषण क्या दिया गया निर्मलम तो निर्मलम वैराग्य का विशेषण हुआ तो ये कहते हैं कि हेतुगर्भ विशेषण अर्थात ये हेतु भी है अर्थात निर्मल हो जाना ये वैराग्य तो वही वास्तव बैराग्यूर्वित अर्थात ये वैराग्य में क्या धर्म रहेगा तो... तो जिस वैराग्य में निर्मलत्व रहेगा वही वास्तव रहे तो वैराग्य में निर्मलत्व नहीं रहेगा तो बैराग्य में थोड़ा भल रहेगा अर्थात का ऐसा हो जाएगा कैसा नहीं हो जाएगा तब ही निर्मलम तभी आप लोग आप लोग बता सकते हैं तभी या तद कैसे लिखते है नेट वाले आप दोनों बता सकते हैं तदी कैसे हो गया तद ही था कैसे हुआ जय दिणे दिणे तद ही, ही करते हैं यश तद वैराग्यम निर्मलम राग आदि मगर रहित हमारे बैठा के ऐसे हो जाना चाहिए कि रागादि मदन नहीं रहना है राजादी मदन नहीं रहा, तो रहा किंतु हम जब समाज में रहते हैं अभी ऐसा नहीं की हम परिभा गंगा तट में रहते हैं रिक्शा ले गए हम कहीं किस तरह में रहते हैं परिवेश परिस्थिति के चलते अथवा ये जो लोक संग्रह इत्यादि सब में रह कभी बाहर तो लगेगा की ये रा हमको किंतु अंदर में होना चाहिए ये हमारा ये नहीं है तो परिवेश परिस्थिति ये व्यवहार को लेकर हम किंतु स्वरूप से ये सब से सबसे रहना पड़ेगा अगर वो व्यवहार करने का समय में जो आसक्ति होता जैसा लगता है राग हो जाता जैसा लगता है उसमें अगर उसको वास्तव राग हो गया ये तो फिर गिर जाएगा अंदर में रखना है तो ये केवल इतने कार्य सिद्ध कर देने के लिए हमको इसको आरोप करते करना पड़ता है जैसे नाटक में हमको अभी रावण का भूमिका करना है तो मोटा मोटा लगाना पड़ेगा तो ये हमारा कोई शुरू स्वरूप नहीं है इसी प्रकार की भूमिका में है तो ये कार्य करना पड़ेगा तो ठीक है कि तो वास्तव में हमारा हम उसके साथ सट नहीं जाना चाहिए शर्ट हो जाएगा उसमें अगर रस लेने तो रस लेगा तो उसमें तो तो तो तो इसलिए तो अर्थात राधा भी अंदर में नहीं होना चाहिए जिस समय में कर्म करता है रागा जैसा लगता है अंदर में रहना चाहिए कि हमारा वास्तव ये नहीं है ये तो केवल एक काम के आम समय कर दिया चतुर्थ श्लोक उच्चारण कर तो हेतु भाव चारों में प्रथम कौन था चतुर्ष का प्रथम कौन था विवेक तो किसका हेतु होगा वैराग्य का वैराग्य पहले कह दिया गया तो आगे कहते हैं वैराग्य का आरमन विवेकों पर विवेक होगा तो जो वैराग्य कहा गया वो वैराग्य होगा जो शास्त्र में आएगा उसको तो थोड़ा बहुत वैराग्य तो हुआ होगा वो वैराग्य कैसा होगा कहते जो तो शास्त्र में आएगा वो तो निष्कर्म होकर के कर्मों को ठीक ठीक किया होगा नहीं किया होगा नहीं करेगा तो आ जाएगा कैसे तो में ऐसा नहीं करेगा निष्कर्म कर्म करने से वैराग्य तो स्वाभाविक रूप तो से इंद्रिय थोड़ा नियंत्रित तो हुए होंगे कितु तो कभी ज्ञान के लिए जो वैराग्य कहा जाता है यथे व कात्ष्ठायाम यह कब होगा कहते हैं सामान्य वैराग्य विवेक तो होगा जो शास्त्र माध्यम में चलेगा किन्तु ज्ञान के लिए जो वैराग्य होना है वो तो विवेक से होगा तो होना चाहिए विवेक नित्य मात्म स्वरूप स्वरूप निश्चय सम्य विवेको वस्तु शव विवेको वस्तु शे नित्मस्वं तद विपरीत सम्य विवेको वस्तु नई आत्मस्वूप्यं एवं निश्चयः सम्यक् विपरीत आत्मस्वरूप सम्यक् में नित्यं आत्मास्वरूप ही तद विपरीत अर्थात आत्मा से जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अनात्मा अनात्मा हैं सब दृश्य अर्थात तो जो दृश्य है वो आत्मा होगा अनात्मा होगा दृश्य अर्थात तो चक्षुष जिसको हम जानते हैं वो अनात्मा हम अपना बुद्धि को भी जानते हैं बुद्धि है, ऐसे ऐसे हो गए तो वो भी अनात्मा है तो जो भी दृश्य है वो सब अनात्मा है एवं यह वस्तु न निश्चय वस्तु का इस प्रकार निश्चय कर लिया आत्म स्वरूप है नित्य है तब हो हो जाएंगे जाएंगे सब दृश्य अनात्मा दृश्य होंगे फिर ऐसे दृश्य हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो इसी प्रकार के निश्चय कर लेना यही सम्यक विवेको तो सम्यक विवेक है तो फिर आत्मा का निश्चय फिर आत्मा पता नहीं चलेगा दृश्य नहीं होगा दर्पण में मुख मुख को का निश्चय होता है नहीं होता है कि तुम मुख को को देख लिया क्या देखा तो इसी का विपरीत से स्वामी अनात्मा लेना है या आत्मा लेंगे तब विपरीत अर्थात आत्मा विपरीत आत्मा विपरीत हो जाए आज श्री श्रीहरी फलमाश्वर व्यापक सर्वोकान कारण संस्करण शकर्य केशव बातरा शूद्रभाष्यन्दे भगवत